भगवदी गीता अध्याय गीता का सार श्लोक संख्या पैतालीस से आगे अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मुख्य श्री श्रीमद हरिचरण आरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रोपाद संस्थापक आचार्य के द्वारा ज्ञानशलाक चक्षुन्मीन तस्म श्रीगुराव नम श्रीचैतन्यमनोभ स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कद मह्यं दधा स्वदाक वंदेहु्यषया वेद निःस्त्रुण्यो भवाजुन निरद्वन्वित्वस्थ निर्योगक्षम आत्मवान कि वेदों के जो विषय हैं, वो तो तीनों गुणों में है ज्यादातर तो तीनों गुणों की जो वस्तुएं हैं उसके साथ वेद है वो उसकी बात करते हैं ज्यादातर भाग जो है वेद का तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि आप तीनों गुणों से ऊपर उठ करके कार्य करो द्वंद्व से मोहित नहीं हो करके हमेशा सत्व गुण में स्थित होकर के अथवा शुद्ध सत्व में स्थित होकर के कार्य करो वेदों में प्रकृति के तीन गुणों का वर्णन हुआ है हे अर्जुन इन तीनों गुणों से ऊपर उठो समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मापरायण बनो भगवान अलग अलग प्रकार से अर्जुन को बता रहे हैं लड़ना चाहिए तो पहले आत्मा और शरीर के बीच वेद करके बताया उसके बाद यदि इस जगत को भी आपको भोग करना है तो जो कर्म करना है ये भी आपका विचार है कि स्वर्ग जाके भोग करूंगा नहीं तो पाप होगा पुण्य होगा तो वो विचार से भी बताया कि क्षत्रिय अकेले युद्ध करने से श्रेष्ठ और कोई कार्य नहीं है युद्ध करने मात्र से या तो इसी संसार में भोगेगा या तो मरेगा तो स्वर्ग लोग जाएगा तो उस प्रकार से युद्ध करना चाहिए फिर भगवान अभी बता रहे कि यदि पाप पाप और पुण्य किसी भी भौतिक आसक्ति भौतिक वस्तु से आसक्त नहीं हो भोग करने के लिए तो अभी आपको युद्ध करना चाहिए कर्तव्य समझ करके तो वो जो वस्तु है उसके ऊपर भगवान अभी विस्तार में बता रहे हैं अड़तीसवें श्लोक से शुरू करके आगे बढ़ रहे हैं भगवान और उसको भगवान कहते हैं बुद्धि योग जो भक्ति योग है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना ये वो तो भगवान बता रहे हैं कि सामान्य रूप से लोग तीन गुणों के लिए कार्य करते हैं वेद के अनुसार करते वो भी और जो वेद के विरुद्ध करते वो भी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते रहते भोगेश्वरी में लिप्त रहते हैं स्वर्ग जाने की चिंता करते हैं वहां से वापस आके फिर वो वो सब करते रहते हैं और वेद में भी ज्यादातर इन्हीं चीजों के बारे में बताया है किंतु अर्जुन आप इस प्रकार से कार्य करो कि आप तीनों गुणों से परे हो तीनों गुणों से ऊपर उठ करके कार्य करो मेरा भोग होगा वो चिंता मत करो मेरा भोग होगा नहीं होगा इसकी कोई चिंता मत करो सुख दुख अपना सुख और दुख के विषय में चिंता मत करो नीरद्वंद्व बोलते हैं उसको अपने सुख दुख लाभ हानि की चिंता मत करो इस तरह से नित्य रूप से आप सत्वगुण में रहो शुद्ध सत्व में रहो और आत्मवान मतलब परायण बनो। में आत्मपरायण बनोपा सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के तीन गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है इनका उद्देश्य कर्म फल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है वेदों में मुख्यतया सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अच्छा परम आध्यात्मिक पर आध्यात्मिकता पर प्रश्न से होता है इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्माकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवान साक्षात्कार का अवसर प्रदान करते हैं यह उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवदगीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है, तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती रहती है को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वित द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है तो ही बता रहे कि तीन गुण से बहुत ही जगत बनाए और सब लोग भोग करने के इच्छुक हैं। जो भी बद्ध जीव है वो हमेशा भोग करने के इच्छुक होता है तो इसलिए वेदों के द्वारा भोग का मार्ग है पहले तो वेदों के बिना भोग का मार्ग है जो पशु लोग करते हैं तो जब मनुष्य जीवन में कोई आता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वो पशु की तरह इंद्रिय तृप्ति नहीं करेगा ना देह देह भाजाम निगो के कष्टान कामान और हिवीर भूजाम ये कि वो जैसे सुअर और कुत्ते जो लोग मल खाते हैं उनकी तरह कार्य नहीं करेगा वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करेगा लेकिन इंद्रिय तृप्ति भी करेगा तो वेद के अनुसार शास्त्र के अनुसार कुछ करेगा तो वहां से नियंत्रित इंद्रिय तृप्ति शुरू होती है इसलिए वर्णाश्रम से मनुष्य जीवन शुरू होता है तब तक उसको पशु का जीवन बताया गया है आधुनिक जगत में लगभग 99.9 परसेंट लोग पशु है जिनको दो पैरों वाले पशु बताते हैं क्योंकि उनका इंद्रिय तृप्ति भी जो करते हैं वो वेद के ऊपर आश्रित नहीं है वर्णाश्रम के अनुसार नहीं है इसलिए वर्णाश्रम पालन भी नहीं करते हैं तो इसलिए उनको पशु बताया गया ऐसे पशु तुल्य मनुष्य से ऊपर होते हैं जो वर्णाश्रम के विधिविधानों का पालन करके इंद्र तृप्ति करते हैं उनका ध्येय इंद्र तृप्ति ही है करते रहते हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार करेंगे तो ज्यादा इंद्रिय तृप्ति हो पाएगी ऐसा समझते हैं गुलाब जामुन के साथ साथ थोड़ा मुमरा भी रखते हैं तो पता है कि अनियंत्रित रूप से करने जाएंगे तो अच्छी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी इस जन्म में हो भी जाए तो नेक्स्ट बहुत सारे जन्म है उसमें दुख भोगना पड़ेगा इसलिए अच्छा है कि अभी थोड़ा तपस्या करें जिससे फिर स्वर्ग जाएंगे तो विशाल इंद्रिय सुख प्राप्त होगा तेतम भुगतवा स्वर्गलोकम विशालम विशाल स्वर्गलोक में विशाल इंद्रिय सुख भोग करेंगे फिर पुण्य समाप्त हो जाएगा तो क्षीण्य पुण्य मरतीलोक वापस इधर आ जाएंगे फिर वापस पुण्य कमाएंगे वापस स्वर्ग जाएंगे वापस विशाल में तो एवं त्रय धर्म अनुप्रपन्ना इस प्रकार से जो धर्म अर्थ काम का मार्ग है त्रय धर्म मार्ग उसको पालन करते करते वो आते जाते रहते हैं गता गतम कामा कामम गतागतम काम कामम लभनते चलता रहता है उनका चक्कर धीरे धीरे धीरे धीरे उससे वो कंटाल जाते हैं कर्म विधि ये कर्मकांड विधि है इससे कंटाल जाते हैं तब उनको भगवान कोई भक्तों का संग भेजते हैं भक्तों का संग भेजना है भगवान और तब वो आदमी को निर्देश देते हैं भक्त लोग अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म क्या है उसकी जिज्ञासा करो जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहते हैं इससे तो क्या लाभ होने वाला है तो वो बात उनको समझ में आती है सिर्फ तो ये भी वेद का ही भाग है अथा अच्छा तो ब्रह्म जिज्ञासा भी वेद का ही भाग है वेदांत किंतु थोड़ा भाग है वो वेद में ज्यादातर भाग तीन गुणों से रिलेटेड है इसलिए वो करते रहे करते रहे करते रहे वो वेद का वो थोड़ा सा भाग दिखा नहीं उनको जब कंटाल गए तब वो थोड़ा सा भाग दिखाने वाले आते कि ये वास्तविक भाग है वेद का तो ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है तो इसलिए वेदांत तो जो है वो वेद का वो भाग प्रस्तुत करते हैं जो मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं तो वेद का वो भाग है उपनिषद और मंत्र ब्राह्मण अरण्य ये सब धर्म अर्थ काम काम भाग है मोक्ष का भाग है, है उपनिषद तो ये धर्म अर्थ काम का जो भाग है उसका उद्देश्य है मोक्ष के मार्ग पर आ जाना इसलिए फिर उपनिषद के आधार पे लोग आगे बढ़ते हैं वो वेदांत उपनिषद से सब शिक्षाएं देते हैं तो है आदमी कल्चन मतलब की कि कल्पन मनुष्य तो हर बार वही करेगा ना? आप मनुष्य शरीर में जब जन्म लेते हैं सही आपकी कुछ अलग प्रकार का व्यक्तित्व होता है आपको कुछ चीजें अच्छी लगती है बलराम को वही चीजें अच्छी लगती है जरूरी नहीं है कुछ और चीजें अच्छी लगती है रक्षक को कुछ और चीजें अच्छी लगती है तो ये अच्छा लगना कहाँ से आया यदि आप जन्म लेते हैं वही से आपके सब अनुभव शुरू होते हैं ऐसा नहीं कि पिछले जन्म का कुछ भी याद है या। याद तो नहीं है लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके व्यक्तित्व पे कि आपको क्या अच्छा लगेगा क्या बुरा लगेगा तो फिर जन्म से सबको क्यों अलग अलग चीजें अच्छी लगती है से? तो वो प्रभाव रहता है हमको चाहे याद नहीं हो लेकिन हमारी जो इच्छा पुरानी इच्छाएं रही है हमको जो अनुभव रहा है वो सब इकट्ठा होकर हमारा एक व्यक्तित्व बनता है कि हमको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है एक कुत्ते को भी अब हर एक कुत्ता एक समान नहीं होता है किसी को कुछ अच्छा लगता है किसी को कुछ होता अच्छा लगता है बिल्ली भी ऐसा हर एक जीव में ऐसा है तो वो इस प्रकार से जब बार बार बार बार कर्म कांड को पालन करके स्वर्ग जा करके वापस आए कभी कभी नरक भी गए नीची ओनी में भी गए वापस ऊपर आए ऐसे चक्कर घूमते रहे बार बार बार बार चक्कर घूमते रहे तो फिर एक जन्म ऐसा मिलेगा जिसमें उनको ये सब चीजों में भी इतना रस नहीं होगा उनको ज्यादा रस होगा भौतिक जगत से छूटने में या कुछ ऐसा करने में जिससे ये सब जो भौतिक भोग है उससे छूट सके और परम क्या है वो जानने की इच्छा ऐसा थोड़ा उसको वो रस होगा तब भगवान उनके पास भक्त को भेज देते हैं अब जानो उसको भाग्यवान जीव बोलते हैं जैसे भाग्यवान जीव के पास जब भक्त आते हैं तो वो उनको भागवतम से शिक्षा देते हैं भागवतम वेदांत के ऊपर भाष्य है वेदांत का ही भाष्य है भागवतम इसके अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा तो वो ब्रह्म जिज्ञासा क्या है जन्माद्यत जिसमें से सब कुछ आता है अन्वयादित्रतश्च अर्थेशु अभिज्ञ स्वराट भगवान ऐसे है और हम उनके दास है और इस प्रकार से हम फंस जाना है सम्बन्ध ज्ञान देते तो इसलिए भगवान अभी अर्जुन को कह रहे हैं कि वो जो सब तीन गुणों से रिलेटेड भाग है जो वेद का इसको कर्मकांड कहते हैं उससे ऊपर उठ जाओ और उपनिषद वाले ज्ञान में आ जाओ निस्त्री गुणिया भगा जो तीनों गुणों से परे की चीज की बात करते हैं उसके अनुसार कार्य करो ये क्या मैं पाप करूंगा मैं पुण्य करूंगा ये होगा वो बात मत करो अभी उस प्रकार से कार्य मत करो तीनों गुणों से ऊपर उठ करके कार्य करो मेरी सेवा में कार्य करो ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं तो फिर प्रश्न उठेगा तीनों गुणों से ऊपर उठ करके मैं कार्य करूँ तो भी तीनों गुणों में अभी मुझे मैं सोना तो पड़ेगा नींद तो आती है बलराम को आ रही है तो <स्थ> <स्थ> कह देने से कि तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ नींद थोड़ी बंद हो जाएगी भूख थोड़ी बंद हो जाएगी बंद हो जाएगी अन्य क्या चलो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे दो तो तीन गुण की बात करते हैं आप तीन गुणों से ऊपर उठ जाओ तब बोलेंगे, हाँ अभी मैं तीन गुणों से ऊपर उठ ही जाऊंगा तीनों तो गुणों से ऊपर का काम करूंगा फिर रात को सोएगा नहीं आगे तो क्या होगा बल बलराम की तरह आ, खड़े खड़े भी माया ये भी बुला देती मैं सो रहा हूँ तो तुरंत तो ऊपर उठ नहीं सकते ऐसे और भगवान ऑर्डर दे रहे हैं ऊपर उठ जाओ तो क्या करे तो वो भगवान कह रहे हैं कि मैं वो प्रकार की पद्धति बताता हूँ जिसमें आप तीनों गुणों के अंतर्गत रहते हुए भी तीनों गुणों से प्रभावित नहीं होंगे वो पद्धति है भगवान की भक्ति यहाँ तो निष्काम कर्मयोग जिसको सामान्य लोग कहते हैं जो भक्त नहीं हो अर्थात जब तक इस भौतिक शरीर में है तो भौतिक चीजें चलती रहेगी उसकी क्रिया प्रतिक्रिया सब चलती रहेगी बहुत काम करेंगे तो थकेंगे भी ऐसा नहीं कि नहीं थकेंगे आध्यात्मिक में तो नहीं थकते हैं भौतिक शरीर में हम जब तक है तब तक थकेंगे भी तो इसलिए इसको जितना आवश्यक है उतना यापन करना पड़ेगा शरीर को उसको आराम भी देना पड़ेगा उसको खाना भी देना पड़ेगा बीमार पड़ने पर दवाई भी देनी पड़ेगी तो जितना आवश्यक है उतना तो करना ही पड़ेगा शरीर के लिए लेकिन उससे विचलित नहीं हो जाए उससे हमारा कर्तव्य संयच्युत नहीं हो जाए ये पॉइंट है ठंडी है गर्मी है तो उसको सहन करते करते आगे बढ़े उसमें जो भी आ तो ये ऐसा श... समझ करके कि ये सब तो शरीर का कार्य है ये तो चलता रहेगा इसके कारण मेरा आध्यात्मिक कार्य नहीं है कोई हो गया तो है माला वगैरह हाँ लेकिन वो ऐसा नहीं सोचेगा कि अभी तो बीमार है ना तो बस माला नहीं करनी है आगे जाके भी क्या जरूरत है वो समझता है कि ये शरीर है जब तक शरीर में है तो शरीर की अपनी प्रतिक्रियाएं चलेगी तो उसके कारण मैं थोड़ी ना पूरी भक्ति छोड़ दूंगा या अपने कर्तव्य छोड़ दूंगा ऐसा नहीं सर्दी है गर्मी है ठीक है उसको सहन करते करते करते रहते वो समझते है कि ये तो शरीर इंद्रियां सब बहुत ही जबरदस्त तीनों गुणों से कार्य कर रही है इसलिए ये सब परिणाम आ रहे हैं उससे वो निराश उदास हो जाता है तो, में गया वो तो।, उसको नहीं। तो वो वो तो फिर उसके हाथ में कुछ नहीं है ना जब तक सामर्थ्य है तब तक तो करना होगा ना तो इसलिए एक जगह पे भगवान बताते हैं क्या है वो श्रोत्र चक्षुन प्रश्न रसनम घृणमे वचा अनुपति क्या है हो गया। हो गया गया <laughs> वो श्लोक कौन सा है जिसमें आता है कि ये जो सब हो रहा है वो तत्वित सज्जते सकुचन गुणगुणीसु वर्तं से प्रकृतिर्गुणसमूढ़ु वर्तंटे मज्जते तत्वित महाबाहो गुणकर्म विभा विभागु वर्तंटे मज्जते तो कैसे शुरुआत तत्वविद वास्तविकता को जानता है तो वो तो है जो प्रकृति के गुणों की वास्तविकता को जानता है वो ये समझता है कि गुण है वही गुणों के साथ वर्तन कर रहे हैं तीन गुण वर्तन मतलब कार्य कर रहे हैं एक दूसरे का तो इसलिए ये सब जान करके वो उनसे उनमें लिप्त नहीं होता है यह चल रहा है चलो शरीर को चाहे हाँ उसको पेट भी साफ करना होगा खाना भी खाना होगा ये सब है उसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं होता है उसका हाँ बस ये चल रहा है मशीन की तरह से चल रहा है जो भी देना है देते हैं जैसे हमको जब हल से काम लेना है तो हल की जो भी आवश्यकता है वो हम पूरी करते रहते हैं उसके लिए हम अपना पूरा जीवन नहीं देते लेकिन हल्का काम है तो उसको मेनटेन करके उससे काम लेते हैं फिर उस तो उस प्रकार से व्यक्ति शरीर से काम लेता है बैलगाड़ी सबको काम लेना है तो बैलगाड़ी को मेंटेन भी करना पड़ेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि बैलगाड़ी ही सब कुछ है बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया तो अरे अरे क्या हो गया जीवन बर्बाद हो गया बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया ऐसा कोई नहीं करता उसी प्रकार से शरीर की बात है शरीर के ऊपर शोक नहीं करते हाँ उसको मेंटेन करते हैं उस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि निरद्वंद वो उसके द्वंद्व से मोहित मत हो जाओ अर्जुन मोहित हो रहे हैं ना? ये सब मर जाएंगे, हम हार जाएंगे हम जीत जाएंगे क्या होगा पाप होगा पुण्य होगा स्वर्ग में जाना पड़ेगा नरक में जाना पड़ेगा कोई ये सब चिंता मत करो स्वर्ग की द्वंद्व में मत रहो आप अपना कर्तव्य करो जो मैं चाहता हूँ आपका कर ये तीनों गुणों से ऊपर उठ कर उठ कार्य करना होगा नरक में जाता होंगे तो आप थोड़ी कष्ट होता है तो अभी आप तो तो आत्मा को <mingle> 나, आगे। आगे। आत्मा, भी कार। भी आत्मा को थोड़ी होता होता है है है ना बस अनुभव ही करती आपका कोई भी वस्तु अनुभव नहीं कर सकती जब को दर्द है आत्मा अनुभव करती है दर्द को लेकिन आत्मा का कुछ कटानी है फिर अनुभव करती है तो उसके बहुत कष्ट होता है फिर भगवान कह रहे हैं सर्वतो यहाँ उद पाननेलु तो वेदेश ब्राह्मण से ज्छा ब्राह्मणस्य से मई न शोरा था ब्राह्मण से कोई शब्द होना ही नहीं थी कि ब्राह्मण हाँ हो जाता है कल ही सोच रहा था ये ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण अभी भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि ये जो वेद की बात है तीन गुणों वाला और तीन गुणों से परे तो जो तीन गुणों के परे का जो वेद का ज्ञान है वो जो प्राप्त कर लेता है उसको बाकी सब अपने आप समझ में आ जाता है ये भगवान कह रहे हैं क्योंकि बाकी सबका जो ध्येय है वो उसको प्राप्त हो गया उसमें यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि अलग अलग पहले कुएं होते थे हम हैंडपंप भी अलग अलग रखते हैं ऐसे कुएं अलग अलग होते थे शोच क्रिया कर, करने, के लिए, करने के, के लिए अलग से कुआ कपड़े धोने का अलग से कुआ स्नान करने का कपड़े धोने का फिर भगवान के मंदिर के लिए अलग से कुआ रहता है यज्ञ का भगवान के मंदिर का ऐसे अलग अलग अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कुए रहते थे और अलग अलग लोगों के लिए भी अलग अलग कुएं रहते थे शुद्र के लिए कुआं अलग होगा नीच जातियों के लिए अलग कुआं होगा ब्राह्मण के लिए कुआं अलग होगा जैसे तो भी रहता था समझे? क्योंकि नहीं तो कुए के अंदर का पानी अशुद्ध हो जाता है तो इसलिए अलग अलग रखे थे हाँ अलग अलग कुछ लेकिन कुएं का पानी अशुद्ध होता है क्योंकि वो छोटा है छोटा भाग है अभी यदि नदी बह रही है पास से तो वहाँ पे कोई कोई भी कार्य कर सकते है उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये नदी भगवान का भोग बनाने के लिए है भगवान के सेवा में उपयोग करने के लिए और ये नदी हमारे स्नान करने के लिए है और ये नदी मल त्याग करके हाथ धोने के लिए और ये नदी घाट घाट अलग-अलग अलग-अलग होते होते हैं हैं नदी तो एक ही है ना वो नदी जब होती है तो ये बड़ा पानी का स्रोत है उसको अलग अलग करने की जो अशुद्ध नहीं होता है बड़ा पानी नहीं का स्रोत जैसे है ना जैसे बड़ा सूर्य और छोटी अग्नि बड़ा सूर्य बड़ा है कि उसको कुछ समस्या नहीं होती छोटी अग्नि के ऊपर थोड़ा पानी डाल दो खत्म हो इसलिए बड़े और छोटे में भेद तो है ना हम छोटे हैं और भगवान बड़े हैं तो हम अशुद्ध हो जाते हैं भगवान नहीं होते ज़्यादा पानी नहीं कंपनी तो इसलिए जिस प्रकार से यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई बड़े पानी के स्रोत खासकर नदी पे के ऊपर जाता है तो फिर बाकी छोटे छोटे पानी की आवश्यकता नहीं रहती उनका सब काम उधर ही हो जाता है उस प्रकार से जो भगवान को जान लेता है शास्त्रों के वो विभागों से भगवान को जान लेता है तो उसके लिए फिर शास्त्रों के दूसरे विभाग अलग से उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है उसी के अंतर्गत सब आ जाएगा तो उस तरह से जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जान लेता है तस, तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से एक छोटे से कुप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तात्पर्य वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का ध्यय आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्यय भगवत गीता के अध्याय में, में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है, है वेद अध्ययन का आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है संस्कृत बोलते अतः आत्मसाक्षात का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख गीता के पंद्रहवे अध्याय में पंद्रह सात में हुआ है जीवात्माएं भगवान के अंश स्वरूप अथा प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान का सर्वोच्च पूर्ण अवस्था है बलराम को जागृत करना कौन सी अवस्था है नहीं? श्रीमदभागवत तीन तैतीस सात में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है अहो बत स्वपचोत तो गरिया जिह्वाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपुस्तुषुरा शनुर शस्नूर नाम ब्रह्मी येते हे प्रभो आपके पवित्र नाम का जप करने वाला भले ही चांडाल जैसे निम्न परिवार में क्यों न उत्पन्न हुआ हो किंतु वह आत्मसाक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर स्थित होता है ऐसा व्यक्ति अवश्य ही वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सारी तपस्याएं संपन्न किया होता है और अनेका अनेक बार तीर्थ स्थानों में स्नान करके वेदों का अध्ययन किए होता है ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि केवल अनुष्ठानों के प्रति आसक्त न रहकर वेदों के उद्देश्य को समझे और अत्यधिक और अधिकाधिक अधिक इंद्र तृप्ति के लिए ही स्वर्ग लोग जाने की कामना न करें इस युग में सामान्य व्यक्ति के लिए न तो वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि का पालन करना संभव है और न सारे वेदांत तथा उपनिषदों का सर्वांग अध्ययन कर पाना सहज है वेदों के उद्देश्यों को सम्पन्न करने के लिए प्रचुर समय शक्ति ज्ञान तथा साधन की आवश्यकता होती है इस युग में ऐसा कर पाना संभव नहीं है किंतु वैदिक संस्कृति का परम लक्ष्य भगवान भगवन नाम कीर्तन द्वारा प्राप्त हो जाता है जिसकी संस्तुति आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा हुई है जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा जब चैतन्य से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन न करके एक भावुक की भांति पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी अतः उन्होंने ऐसा ही किया और वे पागल की भांति भावनमत हो गए इस कलयुग में अधिकांश जनता मूर्ख है और वेदांत दर्शन समझ पाने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है वेदांत दर्शन के परम उद्देश्य की पूर्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से हो जाती है वेदांत वैदिक ज्ञान की पराकाष्ठा है और वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा ज्ञाता भगवान कृष्ण है सबसे बड़ा वेदांती तो वह महात्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है संपूर्ण वैदिक रहस्यवाद का यही चरम उद्देश्य है तो इसलिए जो भगवान की भक्ति में लग जाता है वो सभी वेदों का उद्देश्य जो है उसको प्राप्त करता है अन्यथा वेदों में बहुत सारी चीजें दी गई है और वो धीरे धीरे धीरे धीरे ये उद्देश्य तक लेके आने के लिए डिजाइन चाहिए वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्या वेद सभी वेदों के द्वारा मैं जानने योग्य हूँ अर्थात सभी वेदों का ध्यान भगवान कृष्ण को जानना है और जान करके उनकी सेवा में लगना है तो ये ये श्लोक का अर्थ है कि जो भगवान को जानकर के उनकी सेवा में लग गया है उसने सभी वेदों का जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर लिया है इसलिए कहा जाता है कि उसने सभी वेद पढ़ लिये, समझ लिया है समझना क्योंकि उद्देश्य प्राप्त हो गया ऐसा नहीं कि वो सब वेद पढ़ चुका है क्योंकि उसका जो उद्देश्य वो प्राप्त हो गया है इसलिए उसने सब वेद पढ़ लिया है ऐसा बताया जाता है तो क्या है सब वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना जो वेदांत सभी वेदों का जो अंत है जो निर्णय है वो वेदांत में और वेदांत का अंत है भगवान को परम स्वीकार करके उनकी सेवा में लगने के लिए जो कलयुग के लिए मुख्य रूप से हरिनाम संकीर्तन है गुरु मरे मूर्ख देखी शासन ना मूर्ख तुम्हें तुम्हारा नही हो वेदांत अधिकार कृष्ण नाम करो सदा कृष्ण मंत्र करो सदा सही मंत्र सार कृष्ण नाम करो सदा सही मंत्र सार बताते हैं मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझा इसलिए उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं कृष्ण नाम करूं और ये सभी मंत्रों का सार है मेरा वेदांत पे अधिकार नहीं मूर्ख तुम्हें तुम्हार ना ही कब वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र जब वो सदा से ही मंत्र कृष्ण मंत्र होते संसार मोचन कृष्ण मंत्र होने से करने से होता है संसार से मोचन मुक्ति प्राप्त होती है कृष्ण नाम होते पाए कृष्ण रचरण और कृष्ण नाम यदि होता है कृष्ण मंत्र तो एक चीज है कृष्ण नाम होता है वो निरपराध नाम जब हो रहा है शुद्ध अवस्था में शुद्ध नाम तो कृष्ण के चरण प्राप्त होते हैं कृष्ण नाम होते पाए कृष्ण चरण फिर क्या है नाम बीनु कलिकाले नाही यार धर्म कृष्ण नाम करो सदा शयी शास्त्र मर्मा नाम के बिना कलिकाल में और कोई धर्म नहीं है मुख्य धर्म कलिकाल का नाम है तो इसलिए कृष्ण नाम करो सदा ये सभी शास्त्रों का मर्म है बताया ना सर्वो तो समय सभी शास्त्रों का मर्म है कि कृष्ण नाम करो इसलिए वेदांत दर्शन का ये उद्देश्य है और ये निर्णय है कि सबको कृष्ण नाम करना चाहिए कलियुग में वेदांत कैसे समाप्त होता है अनावृत्ति शब्दार्थ अनावृत्ति शब्द दो बार आया इसकार थे कि वहां पे वो ग्रंथ समाप्त हो गए नहीं तो कहीं रिपीटेशन नहीं आया तो अनावृति शब्दार्थ शब्द मतलब ध्वनि यहाँ शब्द तो शब्द से अनावृति मतलब मुक्ति प्राप्त होती है या भौतिक जगत की अनावृत्ति हो जाती है तो वो शब्द है हरि नाम तो उसको लेने से और उसको सुनने से हमारा भौतिक भवबंधन कटता जाता है अनावृत्ति होती जाती है ये वेदांत का सार है भागवतम में भी अंतिम श्लोक क्या है क्या है नाम के ऊपर ही है नाम करने के ऊपर नहीं बोलिए मैं भी भूल गया। भागवतम कांतिम श्लोक कल देख के आना क्या है नाम के ऊपर है कल युग में इसलिए सभी वेद शास्त्रों का अंत है नाम करो अभी नाम करो और ऐसे व्यक्ति के लिए सब शास्त्र पढ़ लिए ऐसा बताते हैं कुंती महाराणी कुंती महाराणी देवहूति माता अहो बता शोपचौ गरियान यद जिह वर्त नाम तुभ्यम जिसकी जिह्आ पे का नाम रहता है तो वो बहुत सारे यज्ञ कर लिए उसने बहुत सारे वेद पढ़ लिये सब कुछ कर लिया है क्योंकि उसका जो घेय है वो उसको प्राप्त हो गया है ऐसा ठीक है और आगे कल करेंगे तो उपाध्य जय श्रीमद